श्री श्री चैतन्य चरितावली, चैतन्य चैतन्यकालीन बंगाल यत्र यत्र यद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधव समुदाचारास्ते पूयंत्यपी की कटा भगवान कहते हैं जिन स्थानों में प्रशांत और समदर्शी मेरे भक्त निवास करते हैं वे देश चाहे अपवित्र ही क्यों न हो उनकी चाहे कीकट संज्ञा ही क्यों न हो किंतु उनके वहां उत्पन्न होने और निवास करने से वे देश परम पवित्र बन जाते हैं श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की है कि जहां काला हिरण स्वेच्छा से विहार न करता हो जहां ब्राह्मणों की भक्ति न होती हो और जहां सूची पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास न करते हो वे ही देश अपवित्र है एक स्थान पर कीकट देशों के नाम भी गिनाए हैं यथा अंग भंग सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थयात्रा बिना ग्वा पुनः संस्कार अर्ति अर्थात अंग देश मंग सौराष्ट्र और मगध देश यदि इनमें तीर्थयात्रा बिना चला भी जाए तो उसे फिर से संस्कार करना चाहिए पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडव के साथ जो ब्राह्मण थे वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट गए तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा इसमें असली रहस्य क्या है इतने तो सर्वज्ञ ऋषि ही समझ सकते हैं किंतु आजकल तो कोई इस प्रकार का आग्रह करने लगे तो उसे पागल खाने में भेजने के लिए सभी लोग सहमत हो जाएंगे जहाँ पर ऐसे देशों में न जाने के संबंध में वाक्य मिलते हैं वहाँ ऐसे भी अनेकों प्रमाण भरे पड़े हैं कि भगवान भक्त को लीला स्थली कोटि तीर्थों से भी बढ़कर पावन बन जाती है जिस भूमि को महाप्रभु गौरांगदेव परमहंस रामकृष्ण देव विजय कृष्ण गोस्वामी तथा जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पद पदधूली से पावन बनाया हो जिसमें राजा राम मोहन राय महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा ब्रह्मानंद केशवचंद जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हो, जिस भूमि ने देशबंधु चित्रंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी रविन्द्र जैसे विश्वकवि जगदीश चंद्र वसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेत्ता और सुभाष चंद्र जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्ज्वल कर रहे हों उस देश को हम अब कीकट देश कैसे कह सकते हैं जब होगा तब रहा होगा आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रज भूमि से कम आदर नहीं है नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है जहाँ श्री कृष्णचंद्र जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ हो उसका महत्व वृंदावन के सदृश होना ही चाहिए बंगाल भाव प्रचार देश है बंगाली प्रायः हृदय प्रधान होते हैं उन्हें ललित कलाओं से बहुत अनुराग होता है वे प्रकृति प्रिय हैं उनका हृदय प्रकृति के साथ मिला हुआ है प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उनके हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है ये भावुक होते हैं इसका प्रमाण उनके रहन सहन में खान पान तथा उत्सव पर्वों में प्रत्यक्ष मिलता है बंगला भाषा का अधिकांश साहित्य भावुकता प्रधान ही है उनमें उपन्यास नाटक ललित काव्य आदि विषयों का ही प्राधान्य है कुछ विशेष श्रेणी के पुरुषों को छोड़कर सर्वसाधारण लोग निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ हैं वे इस बात को प्राय समझ ही नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है वहाँ जितना भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होता है सभी सकाम भावना से किया जाता है सन्यास धर्म का प्रचार बंग देश में बहुत ही कम है अब तो वहाँ कुछ कुछ सन्यास धर्म का प्रचार होने लगा है नहीं तो पहले इसका प्रचार नहीं के ही बराबर था अब भी बंगाल में मधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है बना बनाया अन्न वहाँ भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा अधिकांश बंगाली सन्यासी इधर उत्तर भारत की ही ओर आकर रहने लगते हैं अब भी उत्तर भारत में बहुत से सहयोग त्यागी और विरक्त बंगाली महात्मा निवास कर रहे हैं बंगदेश शक्ति उपासक है शक्ति की उपासना बिना रजोगुण के हो नहीं सकती कुछ शाक्त भक्त सात्विक पद्धति से फल फूलों का ही बलिदान देकर शक्ति उपासना करते हैं किंतु ऐसे भक्तों की संख्या उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है अधिकांश तो गरम गरम रक्त द्वारा ही काली माई को प्रसन्न करने वाले भक्त हैं प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में करोड़ों जीवों का संहार देवी के नाम से किया जाता है भारतवर्ष भर में बंगाल प्रांत में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है जिनमें लाखों बकरे काली माई के ऊपर चढ़ाए जाते हैं बंगालियों में निरामिष भोजी भी बहुत ही कम मिलेंगे यदि बहुत से मांस न भी खाते होंगे तो मछली के बिना तो वे रह सकते मछली के मांस की वे मांस में गणना नहीं करते यहाँ तक कि बहुत से वैष्णव भी मांस न खाते हुए भी मछली का सेवन करते हैं केवल विधवा स्त्रियों को एकादशी के दिन मछली खाना मना है या कोई कोई वैष्णव या ऊँची श्रेणी के भट्टाचार बचे हुए हैं नहीं तो मछली के बिना बंगाली रह ही नहीं सकते जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर में मलने को तेल नहीं मिला और भोजन के समय मछली नहीं मिली उसका जीवन व्यर्थ ही समझा जाता है वह अपने समाज में या तो अत्यंत ही दीनहीन होगा या कोई परम योगी सर्वसाधारण लोगों के लिए ये दोनों वस्तुएँ अत्यंत ही आवश्यक समझी जाती है जिस समय की हम बातें कह रहे हैं उस समय बंगाल की बड़ी ही बुरी दशा थी देश भर में मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे वाम मार्ग का सर्वत्र प्रचार था स्थान स्थान पर घोर तांत्रिक पद्धतियों का अनुष्ठान होता हुआ दृष्टिगोचर होता था मांस मदिरा मैथून आदि पाँच वाम के मकारों का सर्वत्र बोलबाला था शाक्त धर्म का भी प्राबल्य था बकरे भैंसे का बलिदान तो साधारण सी बात समझी जाती थी कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि दे दी जाती थी अब भी साल दो साल में एक आद ऐसी घटना सुनने में आ ही जाती है ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड्ग लेकर बलिदान करते वैष्णव धर्म की लोग खिल्लियाँ उड़ाते थे वाद विवाद करते रहना ही विद्या का मुख्य प्रयोजन समझा जाता भक्ति करना मूर्खों और अनपढ़ों का काम समझा जाता इतना सब होने पर भी छुआछूत और छोटे बड़ेपन का भूत सबके सिर पर सवार था यदि कहीं किसी छोटी जाति वाले ने उच्च जाति के पवित्र पुरुष को छू लिया तो उसका धर्म ही भ्रष्ट हो गया किसी विधवा ने मुसलमान से बात भी कर ली तो वह पतित हो गई समाज के वह किसी भी काम की नहीं रही इन सभी कारणों से मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी नीची जाति के समझे जाने वाले पुरुष हिंदू धर्म की छत्रछाया को छोड़कर नवीन इस्लाम धर्म की शरण में आने लगे इसी के परिणामस्वरूप जो आज बंगाल प्रांत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों की ही संख्या अधिक है संभवतः बंगाल में ब्राह्मण वैद्य और कायस्थ यही तीन जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी जिनमें कायस्थों को तो ब्राह्मण लोग शुद्ध ही बताते थे उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार था राजकाजों में उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी वे आचार विचार में भी हिंदुओं की कुछ परवाह नहीं करते थे वे मुसलमानों के नाम से हो ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे उनका खान पान आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था इसीलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार तालुकेदार और राजा कायस्थ ही थे राज शक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे मुख से चाहे उन्हें शूद्र भले ही कहे किंतु उनके साथ ब्राह्मणों का सभी बर्ताव क्षत्रिय राजाओं का साथ ही होता था उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते उनका दान प्रतिग्रह ग्रहण करते उनसे श्राद्ध यज्ञ यागादि कर्म भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊँचे विद्वान उस समय मौजूद थे बहुत से कायस्थ जमींदारों के तो नाम भी मुसलमानों की ही तरह होते थे जैसे बुद्धिमंत खां रामचंद्र खां आदि आदि महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौरव देश के शासक सुबुद्धि खां या सुबुद्धि राय थे उनके यहाँ हुसैन खां नामक बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्रबुद्धि भृत्य था एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया इससे वह आत्माभिमानी भित्य जल उठा और उसने मन ही मन राजा को राजत्युत करने की कठोर प्रतिज्ञा की बुद्धिमान तो वह था ही बड़े बड़े अधिकारी राजा से मन ही मन द्वेष करते थे उसने सभी को शाम दान दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर राजा को कैद कर लिया और आप स्वयं गौर देश का राजा बन बैठा सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तब उसकी स्त्री ने उसे सलाह दी कि इसे जान से मार दो किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो आखिर तो यह मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है मैं इसकी जान नहीं लूँगा यह कहकर उसने राजा को छोड़ दिया किंतु उसने अपने जूठे मिट्टी के बर्तन का पानी जबरदस्ती इनके मुंह में डाल दिया राजच्युत और धर्म भ्रष्ट हुए सुबुद्धि ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप के प्रायश्चित की व्यवस्था चाही। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बताई उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित प्राण त्याग के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं सभी प्राणों का त्याग या तो गरम घृत पान करके किया जाए या धान के तुसारों में धीरे धीरे सुलगाकर शरीर जलाया जाए पता नहीं उस समय की क्या परिस्थिति थी वैसे स्मृतियों में तो अंत्यज अथवा मृक्ष के बर्तन का जल पी लेने पर घी दूध दधी तथा उपवास करके कई प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं इनके लिए जल कर प्राण त्याग देना तो कहीं मिलता नहीं हाँ बीजों को शराब पी लेने पर तो जरूर प्राण त्याग का विधान कहीं कहीं पाया जाता है कायस्थ छत्रबंधु तो अवश्य ही है संभव है उन्होंने शराब ही पी ली हो या सदा पीते रहे हो इसी कारण पंडितों ने ऐसी व्यवस्था दी हो जो भी कुछ हो इस व्यवस्था में कोई आंतरिक रहस्य जरूर रहा होगा जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐसे आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया वे कोई और हल्की व्यवस्था लेने के निमित्त वाराणसी के पंडितों के पास गए काशी के पंडित भी कोई घाट थोड़े ही थे शास्त्रों का अध्ययन तो उन्होंने भी किया था उन्होंने भी उसी व्यवस्था को बहाल रखा प्राण त्यागने में असमर्थ सुबुद्धि इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे कालांतर में जब महाप्रभु वाराणसी पधारे तब ये उनका नाम सुनकर उनके शरणापन्न हुए और अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई सब कुछ सुनकर प्रभु ने आज्ञा दी पूर्वक प्राणों के त्याग से कोई लाभ नहीं वृंदावन वास करके अहरनिश कृष्ण स्मरण करो और भक्त महात्माओं की सेवा पूजा करो भगवान नाम से ही करोड़ों जन्मों के पाप छह हो जाते हैं एक जन्म की तो बात ही क्या प्रभु के आज्ञा सिरोधारी करके वे वृंदावन में जाकर रहने लगे कहते हैं वे अंजलों में जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां ले आते वे तीन या चार पैसे जितने में भी बिक जाती उन्हें बेचकर एक पैसे के चने खा कर तो स्वयं निर्वाह करते थे शेष पैसों को एक दुकानदार के यहाँ जमा करते रहते थे उन बचे हुए पैसों का तेल खरीदकर बंगाली गरीब यात्रियों तथा भक्तों को स्नान के पूर्व लगाने के लिए देते थे धन्य है भक्ति हो तो ऐसी हो इस प्रकार महात्मा सुबुदि राय जी ने अपने पानी पीने के पाप का ही प्रायश्चित नहीं किया जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित कर डाला हुसैन खाने राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपनी काजियों को नियुक्त किया बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दिया वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम तो बादशाह को देते शेष जो बस्ती उसे अपने पास रख लेते इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजुमदार ग्राम में मालाधर तथा खेतुर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए अधिकांश में ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे नवद्वीप में चांदखा नाम के एक काजी की नियुक्ति की गई थी और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूरकर्मा दो ब्राह्मण भाइयों को वहाँ का कोतवाल बनाया गया नवद्वीप के बेल पोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खाकी कचहरी थी उस समय काजी मुनसिब था या जज का काम करता था वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे इसी प्रकार का एक मुलुक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था उसमें संस्कृत विद्या की पचासों पाठशालाएँ थीं जो टोल के नाम से विख्यात थी दूर दूर से विद्यार्थी आ आकर नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ाते थे उस समय के विद्वानों में न्यायिक रामचंद्र सारभम, विद्याभागीश महेश्वर विशारद नीलांबर चक्रवर्ती अद्वैताचार्य गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है सारभम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास भवानंद रघुनंदन कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोक प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए इस प्रकार उस समय नवदीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्र चर्चा करते बड़े ही भले मालूम पड़ते थे चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती कहीं न्याय की फप्कियाएँ चल रही हैं तो कहीं व्याकरण की पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था वे संस्कृत विद्या को आज की भांति है या नहीं समझते थे इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती धनी पुरुष उनके खाने पहनने का स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों को नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया उनके भक्ति भाव के कारण ही नवदीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया